अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के द्वितीय मंत्र के मूल मूल का विचार कल हो गया था दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्यभ्यंतरोजह इस मंत्र में बताया जा रहा है जो ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप है उसे निर्विशेष ब्रह्म दिव्य है अर्थ है विज्ञप्ति स्वरूप है विज्ञप्ति में विज्ञप्ति का अर्थ है ज्ञान अर्थ है विशुद्ध विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान में स्वतः तो शुद्धि ही है विषय संसर्ग से ज्ञान अशुद्ध होता है और एक वृत्मक ज्ञान है वह अनित्वादि दोषों से दूषित है।, है उत्पत्ति आदि युक्त है उत्पत्ति विनाश आदि दोषों से और दिव्य शब्द से वह ज्ञान विवक्षित है जो उत्पत्ति आदि दोषों से रहित है और इसलिए शुद्ध है तो सोता है उसमें उत्पत्ति आदि दोष नहीं है और विषय संसर्ग से भी दूषित होने वाला नहीं है और वह अमूर्त है निराकार है विषय संश्लिष्ट ज्ञान साकार होता है मूर्त होता है अमूर्त का है निराकार क्योंकि विषय संश्लिष्ट नहीं है और पूर्ण है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है ये पुरुष शब्द ने बताया और वह सर्वात्मा है ये सबाभ्यंतर शब्द बताता है देह की अपेक्षा बाह्यत्वन तथा देह की अपेक्षा आभ्यंतरत्व रूपेण प्रसिद्ध जो भी पदार्थ हैं, वे सब के सब अध्यस्त है इसी दिव्य पुरुष शब्दित अपरिछिन्न ज्ञान में इसलिए अपरिचिन्न ज्ञान स्वरूप पुरुष ही हैं बाह्य तथा आभ्यंतर वस्तुओं का अधिष्ठान होने से वास्तविक स्वरूप सर्वात्मा और सर्वात्मा होने से उसका कोई भी उससे भिन्न उत्पादक कारण न होने से वह अज है और वह नित्य शुद्ध है क्योंकि अशुद्ध जो प्राण शब्दित शक्ति प्राण तथा कर्म इंद्रिया और उनके व्यापार है उनसे वर्जित है ये प्राण शब्द बताता है और अमना शब्द बताता है कि ज्ञान शक्ति जो मन है और ज्ञानेन्द्रिया तथा उनका रूपाधि ग्रहण रूप व्यापार इनसे भी वह वर्जित है और ये जो प्राण तथा मन से उपलक्षित कर्म ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया इनके व्यापार से भी यह वर्जित होने से इनके व्यापार ही शास्त्रविहित अशास्त्र विहित को लेकर के शुद्ध अशुद्ध होते हैं और उस उन सब से वर्जित ये होने के कारण परतह अशुद्धि उसमें नहीं है और स्वतः भी अशुद्धि नहीं है इसलिए शुभ्र है ही अस्मात्णात् अमना और अप्राण तस्मात् और कारण उपाधि से भी वर्जित है इसे दिखाने के लिए अक्षरात परतह पर कार्य जो स्थूल सूक्ष्म विभागों में विभक्त है उन दोनों स्थूल सूक्ष्म विभागों में विभक्त कार्य की अपेक्षा पर है उसका कारणभूत अक्षर शब्दित अव्याकृत और अव्याकृत को कहा गया पर अक्षर और उससे भी पर है यानी अभ्यंतर है सूक्ष्म है व्यापक है यह अव्याकृत भी पादों से विश्वाभूतानी के अनुसार कार्य कारणात्मक समस्त जगत ब्रह्म के एक कल्पित अंश में है त्रिपाद से अमृतन देवी के अनुसार निर्विशेष स्वरूप है का मतलब निरतिशय परत्व यहां दिव्य पुरुष में बताया जा रहा है हाँ हाँ, हाँ। भाष्य को देखिए दिव्य पदार्थ पहले बताते भस्कर भगवान तो दिव्य द्योतनवान स्वयं ज्योतिषवाद तो दिव्य है का अर्थ है द्योतनवान है और द्योतन पदार्थ है नित्य विज्ञप्ति द्योतन पदार्थ है और वो द्योतन वान का अर्थ है, है द्योतन से युक्त है तो द्योतन अलग और उससे युक्त उससे विशिष्ट पदार्थ अलग ऐसा नहीं ये तो स्वरूपभूत द्योतन है उसका नित्य विज्ञप्ति उसका स्वरूप है तो कहते हैं स्वयं ज्योतिषवात वह स्वयं ज्योति यानी स्वयं प्रकाश है, दिव्य पद का एक बताते है। दिवी व स्वात्मी भवो अलौकिक तो दीव शब्द का एक, दिव्य शब्द का अर्थ अलौकिक भी निकलेगा दीव शब्द का अर्थ है स्वरूप और दिव्य शब्द का अर्थ निकलेगा तत्र भव अर्थ में य प्रत्यय करके दिव्यने स्वरूपे भव इति दिव्य का अर्थ निकलेगा स्व स्वहिमा में प्रतिष्ठित नारद जी ने सुखस्वरूप भूमा को पूछा कि वो कहाँ प्रतिष्ठित है तो सनत कुमार जी कहते हैं कि कहीं पर भी नहीं और यदि प्रतिष्ठित मानना ही है तो स्वमहिमनी वो अपने महिमा में ही प्रतिष्ठित है वहाँ महिमा शब्द का अर्थ है स्वरूप स्वमहिमनी का अर्थ है स्वस्वरूप जो वहाँ महिमा शब्द का अर्थ निकलेगा वही यहाँ पर दीवा शब्द का अर्थ है और दिव्य शब्द का अर्थ निकलेगा महिमा में प्रतिष्ठित दीव शब्द का अर्थ है स्वमहिमा यानि स्वरूप और जो स्वरूप में प्रतिष्ठित है वह आहिक पारलौकिक वस्तु नहीं हो सकता लोकांत पाति नहीं हो सकता इसलिए उसे कहा जाएगा अलौकिक लौकिक तो है पृथ्वीलोक स्वर्गलोक आदि में होने वाली वस्तुएँ आहिक पारलौकिक भोग अलौकिक कहलाता है और अलौकिक का अर्थ हो जाएगा आत्मलोक जो संसार अंत नहीं है संसार जिसमें कल्पित है संसार का जिससे कोई संश्लेष नहीं है वह अलौकिक कहलाता है आगे है ह्यमूर्त इसमें ही पद का अर्थ करते यस्मात अमूर्त यानी सर्वमूर्ति वर्जित यानी निराकार मूर्ति शब्द का अर्थ है आकार तो सर्वमूर्ति का अर्थ हो जाएगा सर्वाकार और समस्त आकारों से रहित अमूर्त कहलाएगा और पुरुष शब्द का अर्थ करते हैं पूर्णा पूरी वा पूर्णत्वात्ष इस उत्पत्ति के अनुसार पुरुष शब्द का अर्थ निकलेगा देश काल वस्तु से अपरिछिन्न पूर्ण शब्द से बताया जा रहा है पूर्ण वही होता है जो देश से अपरिछिन्न है काल से अपरिछिन्न है वस्तु से अपरिछिन्न है उसे पूर्ण कहा जाता है तो ये जो निराकार स्वरूपस्थ ज्ञान है स्वरूभूत ज्ञान है वह पूर्ण है यानि काल वस्तु से अपरिछिन्न है जिसे तैतरीय में सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा है अनंतम यानि त्रिविध अंत यानि परिच्छेद रहित तो। देशकाल वस्तुकृत परिच्छेद रहित तो। और पूरी शय में पूरी शब्द का अर्थ है देह सय का मतलब देहस्थ अंतरात्मा के रूप में सब सबकी प्रत्येगात्मा के रूप में जो सभी शरीरों में स्थित है उसे पूरी शय कहता है इसलिए भी पुरुष कहलाता है तो दिव्यो पुरुषः एक विशेषण है।, है सह बाह <coughs> <coughs> <coughs> बाह्य और आभ्यर मैं पहले इतर इतर समास हुआ फिर सह शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास हुआ तो सबाभ्यंतर शब्द बना इसका अर्थ हुआ जो बाह्य वस्तुओं के साथ तथा अभ्यंतर वस्तुओं के साथ रहता है बाह्य वस्तुओं के साथ और अभ्यंतर वस्तुओं के साथ यह दिव्य अमूर्त पुरुष कैसे रहेगा तो बाह्य वस्तुएं तथा आभ्यंतर वस्तुएं हैं कल्पित और कल्पित बिना अधिष्ठान के नहीं रहता कल्पित के अधिष्ठान के रूप में कल्पित के साथ एक सत्य वस्तु रहती है तो देह की अपेक्षा बाह्यत्वेन रूपेन प्रसिद्ध जो सारा संसार देह की अपेक्षा अभ्यंतरत्व रूपेन कल्पित जो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, अरिन बाह्यत्वेन अभ्यंतरत्व रूपेन कल्पित का अधिष्ठान एक है वो है दिव्य अमूर्त पुरुष इसलिए वो अपने में कल्पित बाह्य वस्तुओं के भी अधिष्ठान के रूप में रहता है इसलिए उसे सबाह्य कहा जाएगा और देह की अपेक्षा अभ्यंतर प्राणाद प्राण मायादि कोशों के भी अधिष्ठान के रूप में रहने के कारण उसे कहा जाएगा साभ्यंतर तो अभ्यंतर हैं थोड़ी सी टीका है सबायाभ्यंतर की स्पष्टीकरण देहापेक्षया बाह्यम अंतरंच प्रसिद्ध शरीर की अपेक्षा जो बाह्यूपेण प्रसिद्धवस्तु है प्रसिद्ध वस्तु है तेन सह वर्तते इति तदिषानतया व्या्य तो तेन सह यानीह की अपेक्षा बाह्यत्वेन रूपेन प्रसिद्ध वस्तु के साथ भी और रूपेन प्रसिद्ध वस्तु के साथ भी जो रहता है उसे कहा जाता है सबायाभ्यंतर तो ये दिव्य बाह्यत्वेन रूपेन रूपेण रूपेन प्रसिद्ध वस्तु के साथ कैसे रहता है कहते तत्म्यत्म्यन अधिष्ठान तयावा वर्तते तो उसके साथ तादात्म्य करके जो दिव्य पुरुष का सामान्य स्वरूप है जो अध्यास्त के साथ जिसका संसर्ग संसर्गाध्यास है आत्मा का स्वरूप स्वरूपाध्यास नहीं है दो प्रकार का अध्यास होता है एक स्वरूप स्वरूपाध्यास एक संसर्ग संसर्गाध्यास जो अनात्म वस्तुएं हैं देहादि इनका तो आत्मा में स्वरूप भी अध्यास्त है और संसर्ग ज्ञाने संबंध भी अध्यस्त है और आत्मा का भी अनात्मा देहादि के साथ अध्यास है इतर अध्यास है ना तो आत्मा का देह के साथ संसर्गाध्यास है संबंध संबंधाध्यास है इसलिए जो जो अध्यस्त होगा वह वह बाधित हो जाता है अधिष्ठान के ज्ञान से तो आत्मा का स्वरूप अध्यस अध्यास न होने से आत्मा के स्वरूप का बाद नहीं होता संसर्ग अनात्मा शरीरादि के साथ कल्पित है अध्यस्त है संसर्ग अध्यास है इसलिए संसर्ग का तो बाद होता है और रहता है जो स्वरूप सत चित ये सब के साथ अन्वित है वो है एक प्रकार से आधार उसका संसर्ग है जैसे रस्सी का सामान्य स्वरूप है इदम स्वरूप और वह भ्रांति काल में अध्यस्त सर्पादि से भी संश्लिष्टतया भाषित होता है अयम सर्प इम माला इम भूरेखा इत्यादि में जो अयम इम इत्यादि शब्द से ग्राह्य रस्सी का सामान्य स्वरूप है वो भ्रांति में भाष रहा है और स्पष्ट प्रकाश में रस्सी का जब बोध होता है तो इम रज्जु तो वही ईदम अर्थ रज्जु से भी अन्वितया प्रतीत होता है इसलिए जो सामान्य स्वरूप है ईदम उसका बाध नहीं है केवल ईदम अंश का जो सर्पादि के साथ तादात्म्य संसर्ग है उतने का मात्र बाद होता है और ये कहा जाता है नायम सर्प अयम तो है किंतु अयम सर्प नहीं है यम रज्जु ये रज्जु है यह सर्प नहीं है यह रज्जी रस्सी है तो यह का सर्प के साथ संसर्ग मात्र जो भ्रांति में प्रतीत हो रहा था वह बाधित हुआ और यह पना रहा उस यह पने का वास्तविक स्वरूप है उसका अधिष्ठान विशेष स्वरूप उसके साथ संश्लिष्टतया भाषित हो रहा है प्रमा में तो ईदम का वास्तविक तादात्म्य रज्जु के साथ है और सर्प के साथ कल्पित तादात्म्य है इसलिए कल्पित तादात में का तो बाद होता है और वास्तविक जिसके साथ तादात में उससे अभिन्नतया भासता है प्रमा में इम रज्जु इत्यादि में सामान्य स्वरूप इदम ऐसे अविद्या अवस्था में सत्साह प्रतीत होने वाला जो अनात्मा बाह्यत्वेन तथा आभ्यंतरत्व रूपेन प्रसिद्ध ये पदार्थ है उसके साथ जो आत्मा का सामान्य स्वरूप है सत्स्वरूप उसका संसर्ग प्रतीत होता है इसीलिए यवाद अमृष वो भाति सकलं रज्जो यथाही भ्रम वो तो मृषा होता हुआ अभी अमृषा सा भाषता है जिसके सतरूपी सामान्य स्वरूप के संश्लेष के कारण और वही जब उसके विशेष रूप से भाषित होता है तो उस समय ये अनात्मा के साथ जो संसर्ग है तादात्म्य वो बाधित होता है आत्मा का और दिव्य अमूर्त पुरुष जो है उसी के रूप में वह भासता है इसलिए यहाँ पर सबाह्य अभ्यंतर का अर्थ करते हुए कहा कि तादात्म्य ने त्म का अर्थ है कि बाह्यत्वेन, आभ्यंतर रूपेन, प्रसिद्ध जो अनात्म वस्तु है उससे संस्लिष्ट तया सामान्य रूप से वो भाजता है रहता है और प्रमा के समय वही फिर असंश्लिष्ट रूप से भाजता है इसलिए वस्तुतः वह असंश्लिष्ट है इसे दिखाने के लिए कहा कि अधिष्ठानतयात्म्य तो अष्ठानतया वर्तते इति सबाभ्यंतर आगे है भाष्य में अजह पद की व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान्त्रस्थ तो अजह यानी न जायेते कतचि स्व तो अच्छा जन्मन से अभा स्वयं भी कुतचित न जायते स्व कुत न जायते जो सवयव पदार्थ है देहादि वह अवयव के उपचित अपचित होने से उपचे अपचे रूप से अभिव्यक्त होता है उपचय अपचय धर्मी बन जाता है आत्मा तो निरवय है इसलिए किसी भी प्रकार से उपचित रूप से अपचित रूप से इसकी स्वतः अभिव्यक्ति नहीं होगी और दूसरा कोई आत्मा से अलग स्वतः सत्ताक पदार्थ ही नहीं जो आत्मा की उत्पत्ति में कारण बने आत्मा को उत्पन्न करे इसलिए कहा कि न जायते कुश्चित स्वतो हो और अन्य च जन्म निमित्त च अभाव तो अन्य जो जन्म जन्म का कारण होगा उसका भी अभाव होने से किसी भी प्रकार से इसकी उत्पत्ति नहीं है स्वतः भी अन्यतः भी <coughs> अन्य कोई निमित्त होता है उत्पत्ति का तो उत्पत्ति होती है इसे समझाने के लिए उदाहरण है यथा जल बुदबुदा देर वायवादी तो जो जल में बुलबुले दिखते हैं वे वायु निमित्तक तक है तो वायवादी उसका कारण है जल में होने वाले बुधबुदों का ऐसे ही कोई न कोई निमित्त होता यदि तो आत्मा उत्पन्न होता जल बुद्गों के उत्पत्ति का निमित्त वायवादी के तरह निमित्तांतर होता तो लेकिन ऐसा कोई निमित्तांतर है नहीं इसलिए वह अज है तो यथा नभ सुशीर भेदानाम, घटादी सर्वभाव नभसुशीरभेदादीसभाव जनूलवात्तिषेधे सर्वे प्रतिषिधा तो ये जो घटा घटाकाश आदि की उत्पत्ति है नभ सुशिर भेद शब्द से लेंगे घटा घटाकाश आदियों को नभ सुशिर है महाकाश और उसके भेद हैं घटा आकाश विशेष उन्हें कहा जाएगा नभ सुशिर भेद यानी आकाश विशेष और उन आकाश विशेषों की उत्पत्ति का निमित्त है उनकी उपाधि की उत्पत्ति घटादि की उत्पत्ति के अधीन जो नभ सुशिर भेद हैं घटा का शादी उनकी उत्पत्ति है तो यथा घटादी यहा नवशुशीर्भेदादी तो घटादी जनूल्वाद्रतिषेधे प्रतिषिधा तो ये जो है घटादि जितने भी भाव विकार हैं घटादि पदार्थों के जायते अस्ति वर्धते इससे बताए गए छह भाव विकार इनका आदि हैं जन्म और बाकी पांच जन्म के अनंतर भावी हैं अस्ति वर्धते से बताए गए स्थित आदि रूप विकार और उनमें से प्रथम विकार का निषेध हो जाएगा अजह शब्द से तो बाकी जो छ है बाकी जो पांच है उनका भी निषेध हो जाएगा इसलिए अजह पद से ये बताया जा रहा है सड़भाव विकार रहित है आत्मा न जाएते मृते वाह कदाचित गीता जो कहती है तो यभ सुषिर्भेदा घटादी सर्वभा जनमूल्वाद तत्तिषेधन सर्वे प्रतिषिधा आगे है सर्वभाविकाराणाम इत्यादि का अवतरण यथा नभस् भेदान घटादि इतना एक अलग होना चाहिए मूल मूल भाष्य में ये जो हैं जल बुदबुदादि के उत्पत्ति का निमित्त जैसे वायवादि है और नव सुशिर भेदों की उत्पत्ति का निमित्त घटादि है तो घटादि के पास या तो पूर्ण विराम हो या तो स्वल्प विराम हो नव सुशिर भेदानाम घटादि ये अलग है और आगे हैं सर्वभाविकाराण जन मूलवात्प्रतिषेधे सर्वे प्रतिषिधाती एक अलग वाक्य ये दो उदाहरण हैं यथा जल बुद्धबुदादेरवायवादि और यथा नवशुशीर्भेदा घटादी ये दो तो उदाहरण हैं <स्थिक्ष्थ> इनका निमित्तांतर होने से उत्पत्ति यानी जन्म रूप विकार पूरा है एक का औपाधिक जन्म है नव सुशीरादि का और जल बुदादि का वायु रूप उसके कारण एक प्रकार से वास्तविक ही जन्म है वो क्यों है वो है एक प्रकार से निमित्त के रहने से ऐसा आत्मा के जन्म का कोई दूसरा निमित्त न होने से आत्मा का जन्म नहीं होगा ये समझाया वहां तक नभ सुशिर भेदानाम घटादि तक अब सर्व सर्वभाविकारा नाम इत्यादि का अवतरण है टीका में उसे देखिए जाये ते अच्छा इससे पहले एक वाक्य और भी छूटा है ना अतएव सर्वात्म तदव्यतिरिक्त निमित्ताभाव अज इत्य तो सब सबाभ्यंतर बताया का मतलब सर्वात्मा बताया आत्मा को और सर्वात्मा आत्मा होने से उससे अलग कोई निमित्तांतर उत्पत्ति का न होने से आत्मा अज है ये सबाहभ्यंतरो अज इससे बताया जा रहा अब जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अक्षीयते विनश्यतिदि भावण निषेधे तात्पर्य अजशब्द से आह ते हैं जायते अस्ति इत्यादि वाक्य के अनुसार जो भाव पदार्थ हैं भाव विकार हैं उन भाव विकारों के निषेध में अजह इस पद का तात्पर्य है सबाह्यभ्यंतरो अजह ये अजह शब्द दिव्य पुरुष को यानी निर्विशेष आत्मा को बता रहा है कि वो निर्विकार है जो छे भाव विकार है उनसे रहित है यद्यपि शब्द शक्ति से अजह पद से केवल एक विकार का ही निषेध प्रतीत हो रहा है प्रथम विकार का लेकिन प्रथम विकार मूलक ही बाकी पांच विकार होने से उनका भी प्रथम विकार के निषेध से निषेध समझ लेना चाहिए इसे सर्वभाविकाण इत्यादि से भाष्यकार भगवान कहते हैं जन मूलवाद तत्प्रतिषेधन सर्वे प्रतिषिधा यह तात्पर्य है अजह पद का भाष्य में आगे है सबायाभ्यज अतो अजरो अमृतो अक्षरो ध्रुवो अभय इत्यर्थ सर्वात्मा होने से अज हुआ निर्विकार हुआ और निर्विकार होने से अतः शब्द का अर्थ है अजर है यानी जरा रूप विकार से रहित है अमृत है का अर्थ है विनाश रूप विकार से रहित है और अक्षर है का अर्थ है अपक्षय से रहित है और ध्रुव है का अर्थ है विपरिणाम से रहित है अभय का अर्थ है भयवर्जित है तो इस प्रकार ये सभी विकारों का निषेध एक प्रकार से हो जाता है अब यद्यपि इत्यादि का अवतरण है टीका में इसे देखिए जीवानाम मत्वात, तदात्मत्वे जीवादिम्वात तदात्म यद्यपि तवर्त तो ये कहते हैं कि जो औपाधिक भेद से ब्रह्म से भिन्न से प्रतीत होने वाले जीव है स्वतः ब्रह्म रूप ही है ब्रह्म से अभिन्न है लेकिन औपाधिक भेद को लेकर के ब्रह्म से भिन्न है तो ये जो ब्रह्म से भिन्न भिन्नतया प्रतीयमान जीव है उनसे ब्रह्म का अभेद होने से ब्रह्म उनका अधिष्ठान है ना, कारण है पहले बताया था तथा अक्षराध सौम्य विविधा तथा अक्षराध विधा सौम्य भावा प्रजायन्ते। इस मंत्र से पहले जीवों की उत्पत्ति बताइए ब्रह्म से तो कारण तो कार्य से अनिक्त है कार्य कारण से अनतिरिक्त होता है का मतलब कार्य का कारण से स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता तो ये जो जीव है औपाधिक कार्य रूप वे अपने कारणभूत अक्षर से अनन्य हैं और उपाधि से विवेचन करते हैं तो ये ब्रह्मरूप ही है चिंगारी जैसे औष्ण प्रकाश रूप से देखते हैं तो औष्ण प्रकाश रूप अग्नि से अभिन्न ही है अग्नि रूप ही हैं ऐसे जीवादि तो है सभी जीव तो हैं प्राणादि उपाधि वाले जीव प्राण धारणी धातु से ही जीव शब्द बनता है तो जीव प्राणादि वाले होने से उनसे अभिन्न ब्रह्म में भी प्राणादि उपाधि मत्व प्राप्त हुआ और इस प्राणादि मत्ता का निषेध करने के लिए उत्तरार्ध हैं द्वितीय मंत्र का अप्राणु हयमना ये बताता है कि भले ही जीव में अविद्या वशात प्राणादि के साथ तादात्म्य करने से प्राणादिमत्ता प्रतीत हो रही हो लेकिन ब्रह्म का उस समय भी प्राणादि के साथ तादात्म्य न होने से ब्रह्म जिस समय जीव प्राणादि मान प्रतीत हो रहा है उस समय भी प्राणादि उनसे रहित ही है इसे अप्राणुमना इत्यादि से बताया जा रहा है इस दृष्टि से लिखते हैं कि जीवानाम तो जीव प्राणादि से युक्त होने से तदात्मत् ब्रह्मणूपी प्राणादिमत्व प्राप्तम यानी जीवों का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म होने से तदात्मत्वे का अर्थ है तदात्मत् ब्रह्मणूपी कि ब्रह्म में तदात्मत्व होने से ने जीवों का वास्तविक रूपत्व होने से तो प्राणादिमत्व जीवों के वास्तविक स्वरूप ब्रह्म में भी जीवों का धर्म प्राणादिमत्व प्राप्त हुआ तन निवर्त यानी जीवों के वास्तविक स्वरूप ब्रह्म के होने से जीवा जीवों का आत्मत्व जीवात्मत्व ब्रह्म में होने से जो प्राणादिमत्व प्राप्त हुआ उसका निषेध उत्तरार्ध में श्रुति तृतीय पाद में कर रही है अप्राणु हेमना इससे उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान यद्यपि इत्यादि से तो यद्यपेहा उपेदृष्टीनावशा देहभेदेशु स प्राण स मना सेंद्रिय सब प्रत्यवभासते तलमलादी मदईव आकाशम तथा परमार्थ नाम अप्राणु अविद्यमान क्रिया शक्ति भेदवान चलनात्मको क्रियाशक्तिदवान् चलनात्मक वायुस्सौप्राण्ते तो यद्यपि देहादि उपाधिदृष्टीना तो दो हैं एक एकद्यक दृष्टि अविद्यक दृष्टि से तो आत्मा देहादि उपाधि के साथ तादात्म्य करके जितने देहादी उपाधियाँ उतने आत्माए भिन्न भिन्न आत्माएं प्रतीत होती हैं तो देहादी उपाधि भेद दृष्टि नाम अविद्यावशात तो ये देहादी भेद दृष्टि आई कहाँ से अविद्या वशात, अविद्याशा आज्ञानवशा देहभ भेदेशु साण तो प्रत्येक देह में आत्मा स प्राण स मना प्रतीत होता है सेन्द्रिय स विषय प्रतीत होता है तो सब विषय इव भाषते स प्राण इव भाषते व शब्द प्रत्येक के साथ जोड़ दीजिए स प्राण इव स मना इव सेंद्रिय इव सब विषय इव प्रत्यवभाष ये अविद्यक दृष्टि को लेकर के भेद दृष्टि को लेकर के ऐसा यद्यपि आत्मा प्रतीत होता है इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जैसे आकाश कहीं पर भी पृथ्वी से टिका हुआ नहीं है लेकिन हम लोग जहां हैं वहां से सब ओर ऐसा लगता है कि निश्चित दूरी के बाद आकाश पृथ्वी से टिका हुआ है उल्टी रखी हुई बड़ी कढ़ाई के तरह वो आकाश पृथ्वी में टिका हुआ उसे है उसे कहते हैं आकाश में तलता की भ्रांति लेकिन उतनी जहाँ से जहाँ हम खड़े रह कर के देखते हैं निश्चित दूरी पर आकाश टिका हुआ दिख रहा है तलता उसमें दिख रही है वहाँ जाकर के है, देखते हैं देखते हैं तो जहाँ पहले हम थे वहाँ टिका हुआ दिखेगा और वहाँ ऊँचा उठा हुआ दिखेगा का मतलब कहीं वो टीका हुआ है नहीं तलता की केवल भ्रांति होती है ऐसे आंधी आदि से पृथ्वी पर जो धूल आदि हैं वह आकाश में उड़ जाती है और आकाश मलिन प्रतीत होता।, होता है ये मलता की भ्रांति है आदि शब्द से निरूपय आकाश उसमें नीलापन प्रतीत होता है ये सब जो है आकाश में तल मल और नीलापन व ताकी जो भ्रांति है जैसे ऐसे ही आत्मा में प्राणत्व की समनस्व की भ्रांति है यद्यपि ये भ्रांति से देखते हैं भेद दृष्टि से देखते तो ऐसा ही प्रतीत होगा लेकिन कहते तथापि तू जब दृष्टि से देखते हैं शास्त्र से प्राप्त हुई जो ज्ञान दृष्टि है वो है परमार्थ दृष्टि तो तथापि तू स्वतः नाम, तो परमार्थ दृष्टि नाम हुआ ज्ञान दृष्टि नाम। शास्त्र से आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध जिन्हें हुआ है वे हैं परमार्थ दृष्टि और उनके लिए आत्मा स्वतः कैसा है अप्राण स्वतः अप्राण आत्मा स्वतः अप्राण है का मतलब अविद्यमान है। प्राण यस्मिन असो अप्राण ऐसी उत्पत्ति है और बीच में प्राण पदार्थ बताते हैं क्रिया शक्ति भेदवान भेद शब्द का अर्थ है विशेष क्रियाशक्ति विशेष वाला और वो कौन है तो चलनात्मको वायु चलनात्मक वायु विशेष है प्राण जिसमें क्रिया शक्ति है और वह प्राण जिसमें अविद्यमान है वायु विशेषात्मक क्रिया शक्ति वाला प्राण जहाँ नहीं है उसे कहा जाता है अप्राण तो आत्मा में तो कल्पित है ना कल्पित का अर्थ परमार्थ दृष्टि से ही नहीं भ्रांति से दिख रहा है जैसे किरणों में जल है नहीं भ्रांति से प्रतीत हो रहा किरणों में प्रतीयमान जल के तरह जिसमें प्राण प्रतीत होता है लेकिन वस्तुतः है, है नहीं उसे कहा जाता है अप्राण तथा अमना तो अमना की व्याख्या है अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत संकल्पाध्यात्मक मन अपि अविद्यम यस्म सो अयम अमना तो मन है अविद्यमान जिसमें तो परमार्थ दृष्टि से जैसे प्राण अविद्यमान हैं आत्मा में भ्रांति से दिखता है किरणों में जल विवेक दृष्टि से वहाँ है नहीं ऐसे ही आत्मा में भ्रांति से प्राण मन भासते हैं लेकिन विवेक दृष्टि से परमार्थ दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ ये प्राण के तरह मन भी है नहीं इसलिए आत्मा को कहा जाता है परमार्थ दृष्टि से अमना स्वतः आत्मा अमना है तो मन क्या चीज है तो मन का स्वरूप बताते हैं मन पदार्थ बताते हैं कि अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत तो अनेक ज्ञानानुकूल शक्ति विशेष जिसमें रहते हैं ऐसे संकल्पाध्यात्मक अंतकरण को मन कहा जाता है <coughs> और वो भी अविद्यमान है जिसमें वो है अमना तो अमना अप्राणु अप्राणु हम इति जो अप्राण है अमना है तो ये जो मन का स्वरूप बताते समय एक मन का विशेषण हुआ अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत इसकी उत्पत्ति बता रहे हैं टीकाकार कि स्मृति संशयादि अनेक ज्ञानेशु शक्ति विशेषो अस्ती थी तथोक्तम <coughs> अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत इस पद की व्याख्या है उसमें अनेक ये विशेषण है ज्ञान का ज्ञान अनेक है वृत्त्मक ज्ञान उसके अनेक प्रकार हैं संस्यात्मक ज्ञान और भ्रमात्मक ज्ञान यथार्थ ज्ञान ऐसे ज्ञान के कई एक प्रकार है तो कहते हैं स्मृति संशय आदि अनेक ज्ञानेशु आदि शब्द से स्मृति और संशय से अतिरिक्त अनुभव और फिर यथार्थ यथार्थ ये सब लेना है और ये अनेक ज्ञान सप्तमी का है अनुकूल तो इसलिए ज्ञानेशु का अर्थ निकलेगा ज्ञानानुकूल जो शक्ति तो स्मृति संस्यादि अनेक ज्ञानानुकूल शक्ति विशेष जिसमें रहती हैं उसे कहा जाता है अनेक ज्ञानानुकूल शक्ति भेदवत तथोक्तम में तथा का अर्थ है अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत वो है मन तथोक्तम के पास में टीका में पूर्ण विराम होना चाहिए तो तथा अमना अनेक ज्ञान ज्ञानशक्ति भेदवत संकल्पाध्यात्मक मनुप अन इति। अब अप्राण और अमना इन दो विशेषणों से केवल प्राण और मन का मात्र निषेध नहीं किया जा रहा अपितु अन्य कर्मेन्द्रिया और उनके व्यापारों को भी प्राण शब्द से उपलक्षण विधया लेना और मन शब्द से ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के विषयों को भी लेना है इसे भाषकर भगवान आगे बता रहे हैं प्राणादी वायुभेदा कर्मेन्द्रिया तद्षयाच तथा च बुद्धिमनसी बुद्धींद्रिया तद् विषयाच प्रतिषिध्धा वेदितव्या ये अप्राणो इति यहाँ जो बीच में पूर्ण विराम है ना भाष्य में नए पुस्तक में है कि नहीं वो नहीं होना चाहिए वो पूर्ण विराम होना चाहिए वहाँ पर अयम अमना अमना के पास में और ये अप्राणो इति ये एक वाक्य है वेदितव्या के साथ अप्राणु इति यहाँ वाला जो पूर्ण विराम है उसे शुरू में होना चाहिए कहा पर सो अयम अमना यहाँ पर वो पूर्ण विराम होना चाहिए इसके बाद एक वाक्य शुरू हुआ अप्राणु हयमनाश्ची प्राणादि वायु भेदा तथा कर्मेन्द्रिया तद्दा बुद्धिमनसी बुद्ध्रििया प्रतिषिद्धा वेदित एक वाक्य है इति और अमना इन दो इन दो दो पदों पदों से इति का अण और इन दो पदों से केवल प्राण और मन का ही निषेध आत्मा के हुआ ऐसा न समझे अपितु इन दो पदों से कर्मेंद्रिय और उनके विषयों का भी मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिया और उनके विषयों का भी निषेध हुआ ऐसा समझे यह अर्थ निकलेगा कि अप्राणो ह्यमनाश्ची प्राणादि वायुभेदा यानी प्राणादि वायुभेद हैं वो पाँचों प्राण और कर्मेन्द्रिय और उनके विषय इनका भी अप्राण शब्द से निषेध हुआ ये समझे और अमना शब्द से समझ लेना चाहिए बुद्धि मन और बुद्धि इंद्रिय यानी इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के विषय प्रतिषिद्धा इनका निषेध हो गया ऐसा समझे इसलिए बृहदारण्य श्रुति में कहा गया आगे कहते तथाच श्रुत्यंतरे श्रुतियंतरे ध्यायती व लेला कहा कि आत्मा स्वतः ध्यान करता नहीं है और लेला चलनादि क्रिया करता भी नहीं है जब क्रिया शक्ति प्राणादि की क्रियाएं होती हैं और उनसे संसर्ग आत्मा का होता है तो उपाधि की जो चलनादि क्रियाएं हैं वह आत्मा में आरोपित होकर के आत्मा चलनादि क्रिया वाला सा प्रतीत होता है लेलायती और जब बुद्धि समाहित रहती है तो आत्मा भी समाहित सा प्रतीत होता है स्वतः आत्मा न तो ध्यान करता है न तो क्रिया करता है <coughs> ऐसा ध्याती व लेलायती व यह बृहदारण्य श्रुति भी कह रही है कि आत्मा में स्वतः ये व्यापार नहीं है ये व्यापार सबके सब प्राणादि के, के हैं उन प्राणादियों के व्यापार आरोपित आत्मा में होते हैं स्वतः आत्मा में ये सब नहीं है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं